थमात्मा सर्वता आत्मन क्षमशन ब्रह्म परम या न्यन हेतु आत्मा सर्वभूतम है सारे भूत आत्मा में स्थित जिसको भगवान ने गीता में कहा यो मश्य मई परमात्मा में सब कुछ है सर्वत्र परमात्मा है पर कहते है, आत्मा में सब कुछ हे और सर्वत्र सर्वभूत में आत्मा है आत्मा परमात्मा यह है कि है शुद्ध चेतन है सर्वभूतम स्थित आत्मा सर्वभूत में आश्रित होकर के स्थित नहीं सदरूप से विद्यमान और सर्वभूता च आत्मनि आत्मा में सारे कुछ है, आत्मा ही अधिष्ठान है सब कुछ उसमें अध्यस्त है एक ही आत्मतत्व है सर्वभूताच आत्मनि आत्मनि सर्व आत्मा में सब कुछ है बहुत आत्मा ने एक आत्मा में सारे कुछ है सर्व तब वचन किंतु आत्मा में सब कुछ है ऐसे संपसन परम ब्रह्म ब्रह्म का ऐसे साक्षात्कार होता है अहम अस्म ब्रह्म तब पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है अन्य कोई हेतु नहीं है सर्वभूतस्तम का अर्थ किया निखिलेशंगमेश सर्वभूतस्तम स्थावर जंगम स्थावर वृक्ष भी है जड़ा भी है जंगम चलने वाला स्थावर में कोई चेतन है आ, स्थावर जंग में जड़ चेतन अर्थ नहीं है जंगम तो चेतन है और स्थावर जड़ चेतन दोनों है स्थावर जंग में सुतिष्ठ वही विष्णु है व्यापक है सर्वत्र स्थित है व्यवस्थी चरा चरम चौरा चर सर्व में स्थित है स्थावर जंग में चौरा कौन है अरु अचर चरा सर्वत स्थित सर्वभूत भूतस्तम आत्मा ना? आत्मा सर्वभूतम स्थित है वो आत्मा कौन है अस्मत्त्यवहार योग्य वो आत्मा है स्वयं प्रत्यात्मा अस्मत् प्रत्यय व्यवहार का योग्य अस्मत् प्रत्यय व्यवहार होता अहम अहम इस व्यवहार का योग्य है आँ。आँ शुद्ध चेतन तो विषय है उसके साथ स्थूल शरीर अंत करण ये सब चिदाभास को मिला करके जीव शब्द का चैतन्यम यदिष्ठान लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्थ तत्सघो जीव उच्य अधिष्ठान चैतन्य लिंग शरीर अर्चिदाषिया लिंग देहस्था लिंगदेह सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अंतकर्ण में चिदाभास है चिदाभास अधिष्ठान चैतन्य सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर कहने से उसका कारण भी ग्रहण हो जाएगा अज्ञान भी रहेगा उसके बिना सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये समुदाय को जीव कहते हैं उसमें वाच्यार्थ होता है चिदाभास अंतकर्ण में चेतन का प्रतिबिंब और लक्ष्यार्थ होता है अधिष्ठान चैतन्य तो अधिष्ठान चैतन्य रूप से अस्मृत प्रत्यय व्यवहार योग्य अधिष्ठान के बिना अध्यस्थ की सत्ता स्फूर्ति नहीं होती काल बताया था इसलिए अधिष्ठान चेतन ही अस्मत प्रत्यय व्यवहार योग्य शुद्ध चेतन है अज्ञानी के कारण देहादि में अहमबुद्धि होती है अहंकार किन्तु अहस्मत प्रत्यय व्यवहार योग्य स्वयं प्रकाश चिद्रपात्मा इसमें सारे कुछ भूत है सर्वभूता निच आत्मनि सर्वभूतानी निखिलानी जैसे पहले सर्वभूत तो कहा था स्थावर था जंगम यहाँ भी स्थावर जंगम आनी सर्वभूतानी सर्वभूतानी च आत्मनी चकार आधार आधे भाव वित कर्मार्थ उसमें आधार आधे भाव कुछ नहीं है घट में जल रहता है कुंडा में बदर रहेगा दोनों की सत्ता समान है अधिष्ठान चेतना पारमार्थिक है और सारे कुछ प्रपंच अध्यस्त है इसलिए आधार आधेय भाव नहीं है और आत्मा किसी में आधे रूप से नहीं रहता है सारे प्रपंच उसमें अध्यस्त है इसलिए हर भूतानी च आत्मनि आत्मा में संपन्न भूत है उसमें अध्यस्त है आरोपित है मरुभूमि में जो ल, जल दिखता है वो आरोपित है अधिष्ठान तो आधार अधिकरण हो जाएगा मरुभूमि और जल उसमें अधेय अधेय है नही जल जल है ही नहीं आधे किस का कल्पित है इसलिए आधार आधे भाव नहीं है ये कहने के लिए सर्वभूता आत्मनि अध्यस्त है आत्मनि आनंद आत्मनि अहम प्रत्यय योगी जो आत्मा हुई आनंद स्वरूप ही विज्ञानम आनंद ब्रह्म जो आनंद रूप का हुई आत्मा क्योंकि ये आत्मा सबसे निरतिश प्रेम अस्पद होता है सबसे प्रियतम है आत्मा श्रुति तो कहती है तदे तत् प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात प्रेय अन्यस्मा सर्वस्मात् अंतरतरम ऐसे तो श्रुति कहती है और आत्मा में प्रेम दिखा जाता है मान भुवम ही भूयासम प्रेमात्मनी इच्छते आत्मा में प्रेम है आनंद रूप आत्मा है अहम प्रत्यय योग्य है उसे में सम्यक पश्यन सम्पश्यन देखना और सम्यक देखना में अंतर है सम्यक प्रश्न ने कहा था संशय विपर्य मंत्र अवलोकयन न अवलोकन राज्य में जो सर्प देख रहा है वो भी देख रहा है किंतु विपर्य है भ्रांति है तो सम्यक दर्शन नहीं है ठीक से नहीं देखा है कोई कहा था सर्प में देख रहा है देखा है नहीं तुमने ठीक से नहीं देखा जाओ देखो दिखकर तो आया सर्प किंतु सम्यक नहीं देखा है क्यों सम्यक नहीं देखा विपर्य है भ्रांति है कोई कहता नहीं देखा सर्प जैसे लगा पता नहीं सर्प है या क्या मैं दौड़ कर आ गया तो समय देखा है नहीं, नहीं। क्या है कारण संशय संशय विपर्य मंत्र न जब संशय विपर्य नहीं भ्रांति नहीं कोई कहता नहीं सर्प ही है मैंने देखा सर्प ही है यथार्थ ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है भ्रांति से कोई सर्पद कराकर नहीं कहेगा सर्प कह ही है जब भ्रांत है वो क्या कहेगा संशय करेगा तो दौड़ कराया हाथ गिर करके रहता है में कंपन सर्प ही तो जोर से कहने से यथार्थ नहीं होता है वो तो भ्रांति है बाद में बात हो जाता है भ्रम कैसे निश्चय होगा बाद में जाकर देखने पर सर्प रहता है रजू रहती राज्य में सर्प देकर आया दौड़ कर हाथ पर तोड़, तोड़, तोड़ करके जाकर देखेगा तो सर्प रहेगा रजू रहेगी रज्जु इसलिए भ्रम ज्ञान है भ्रांति काल में सर्पथ था या नहीं बाद में तो रज्ज थी ब्रह्म काल में सर्प नहीं था हम्म ब्रह्म काल में सर्प रहे तो ब्रह्म कैसे होगा सर्प ज्ञान हो तो यथार्थ हो जाएगा सर्प तीनों काल में रज्जू में नहीं रहता है संशय विपर्य मंत्र न अवलोकन ब्रह्म का ज्ञान इसी प्रकार संशय विपर्य रही तो ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है सब अहम कहते समय चैतन अधिष्ठान चैतन्य है किन्तु विपर्य संशय देहादि में अहम बुद्धि में मनुष्य कहता है अहम गच्छा पश्मी ये विपर्य है तो इसे जो संशय विपर्य के भी ना देखता है अवलोकन साक्षात कर साक्षात्कार करते, करते ब्रह्म परमं याति ब्रह्म शब्द का वृद्धो धातु से बनता है व्यापक तम वृद्धि सबसे बढ़ने वाला सबसे बृहत ब्रह्म काम है सबसे बढ़कर उससे बड़ा कोई नहीं सबसे बृहत् होने के लिए देश काल वस्तु परिचय शून्य ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृंग विद्धु धातु से ब्रिंग अच्छ क्या प्रत्यय होता है मनिन प्रत्य होता है अच्छ अ किसको होता है उपधार अनुसार जो नकारो को अ हो जाएगा न को होगा तो री क्या आ जाएगा तो कौन नीचे लगेगा तो ब्रह धातु हो जाएगा ब्रह अगर मन मनिन करेगा मन ब्रह्म मन है प्राथिपति ब्रह्म मन में क्या बनेगा ब्रह्मा ब्रह्माणु न पुन बनेगा ब्रह्मा ब्रह्मी ब्रह्मी बृहत देश काल वस्तु परिचेद शून्य देश परिच्छेद क्या है अत्यंताभाव प्रतियोगितम और काल परिच्छेद प्राग प्रत्युितम अथवा ध्वंस प्रत्योत्व वस्तु परिचेद अनोन भाव प्रतियोगित्व वस्तु परिच्छिन्न क्या है अन्य भाव प्रतियोगी और काल परिचिन्न प्राग प्रतियोगी अथवा ध्वंस प्रतियोगी देश परिच्छिन्न अत्यंताभाव प्रतियोगी ये समझना ना अत्यंताभाव प्रतियोगी और अत्यंतभाव प्रतियोगित्व जिसमें भेद है अत्यंता प्रतियोगित्व किम देश परिच्छेद अथवा देश परिच्छन्न तम और अत्यंता भाव देश क्या है घट अत्यंता प्रतियोगित्व है या अन्य भाव प्रतियोगित्व तो है दोनों दोनों नहीं तो है अत्यंता भाव प्रतियोगित्व नहीं घट तर्क संतो घटो अत्यंत प्रतियोगिता है या नहीं संदेह है ना अत्यंता भाव प्रतियोगी अत्यंत भाव प्रतियोगी तो घट में रहेगा घट अत्यंता भाव का प्रतियोगी भी है भाव का भी प्रतियोगी है ध्वंस का प्रतियोगी है प्रायभाव का प्रतियोगी है हाँ तो घट तो देश परिचय है काल परिचिन्न या वस्तु परिचिन तीनों है ब्रह्म में क्या परिचय रहेगा देश परिच्छेद रहेगा काल परिचय या वस्तु परिचद कुछ भी नहीं रहेगा ऐसे ब्रह्म है देश काल परिचय शून्य कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा देश का वस्तु परिच्छ रही तो क्या वस्तु बताओ कोई ब्रह्म को जोड़ करके दृष्टान्त दृष्टांत तो ब्रह्म से भिन्न होगा ब्रह्म से भिन्न कोई होगा तो ब्रह्म भी देश परिच्छन दूसरे क्या देश परिचन्न वस्तु परिच्छ दूसरे तो वस्तु परिचन्न नहीं होगा दूसरे यदि मान लिया ब्रह्म भी वस्तु परिचन्न नहीं होगा इसलिए दूसरा है ही नहीं ब्रह्म से भिन्न ऐसे परम ब्रह्म परमं याति परमं का उत्कृष्टम उत्कृष्ट अनुपचरितमचय उपचार प्रयोग करते थे ब्राह्मण जाति को भी ब्रह्म कह दिया ब्रह्म को भी ब्रह्म शब्द से कहते वेद को भी ब्रह्म कहते तो यहां ब्रह्म है वो अनुपचरितम देश काल वस्तु परिचय रहता निर ब्रह्म है ऐसे को यादि प्राप्त करता याति कहता प्राप्त नान्य ने हेतु ना नाती देहली दीपक न्याय संबद्ध थे या परम ब्रह्म याति ती अन्य ने हेतु ना तो याति का संबंध पुरो के साथ होगा या उत्तर के साथ होगा दोनों परम ब्रह्म याति याति नान्य ने एक याति का संबंध ब्रह्म परम याति के साथ अन्य हो गया और याति नान्य ने हेतु ना उसके साथ ही अन्य हुआ याति शब्द मध्य में है देहेली दीपक द्वार में दीपक रख दिया तो घर को भी प्रकाश करेगा बाहर को भी प्रकाश करेगा याति दीपक के समान हो गया बीच में पूर्व पर ब्रह्म परम के साथ संबंध हो जाएगा न अन्यन ना याति इसलिए कहा नौ याति उसके साथ भी करना नौ याति थी देहली दीपक न्याय न सम्पे हेतुना तो के साथ नौ याती अन्य हेतुना तो न याति न प्रापनोति अन्य हेतु न अक्त बोध व्यतिरिक जो बोध हम अस्मी ब्रह्म संशय विपर रहित तो ज्ञान उससे भिन्न किसी हेतु से हेतुनागत कारणे न याति ब्रह्म ज्ञानी ही एक साधन है पहला आया था गच्छति ध्या मुनिर्गछति भूत योनि दश मंत्र में आया था ध्यात्वा गच्छति ध्यावागती व्याख्यान ज्ञात एकादश मंत्र में आया ज्ञात्वा तम मृत्यु मत ये ज्ञात्वा तम मृत्यु मत ध्यावा गचति का ध्यान करके साक्षात्कार करे साक्षात्कार करके मृत्यु को अतिक्रम कर लेता है जो ध्यान गच्छती भूत योनि इसका व्याख्यान हुआ उसका साक्षात्कार करके मृत्यु को अतिक्रम कर लेता है अमृत मुक्त हो जाता है नान्य पंथ विमुक्त व्याख्यानम इदूतस्थम नान्यपंथ विद्यना ज्ञावा त मृत्युमतेति नान्य पथ विमुक्त नान्यपन्थ विमुक्त जो है इसका व्याख्यान हो गया इदूतस्थमाता चात्मन संपसन ब्रह्म परम याद नान्य हेतु अन्य हेतु नहीं जाता अन्य कोई मार्ग यही निमुक्ति के लिए यदा तो एवं ज्ञान नोत्पदे श्रवण मनन करने पर यदि ज्ञान साक्षात कर अहम अस्मी ब्रह्म एवं कहा था तो संशय विपरी रहित तो ज्ञान संशय विपरित तो ज्ञान यदि नहीं होता है तदा तदुत्पादने उपाय मह तो कैसे संशय विपरित तो ज्ञान होगा इसके लिए उपाय कहते हैं साधन नहीं होता है तो फिर उपाय देखना पड़ेगा उपाय से करना उपाय अनुष्ठान करेंगे तो सिद्ध होगा इसलिए उपाय कहते हैं अरणिं कृत्वा अणिंग कृत् प्रणवचोतरारणि ज्ञान निर्वर्थनाभ्यासाशम दहति पंडित आत्मनम अरण्य कृत प्रणव चोत्तरारणी एक अरण्य मंथन करके वन्ही प्रकट करते हैं नीचे काष्ठ रखेंगे ऊपर एक काष्ठ रखेंगे उसके मंथन करने पर अग्नि प्रकट हो जाती है यहाँ इस प्रकार मथन करना है जैसे अरुणिमथन में धरी के साथ मथन करते रहे कितने समय करना चाहिए मालूम ये अग्नि प्रकट होने तक अग्नि प्रकट होने के पहले छोड़ दिया तो कितने बार ऐसे करने से अग्नि प्रकट हो जाइए अग्नि प्रकट होने छोड़ दिया फिर और एक बार क्या प्रकट होने के लिए पहले छोड़ दिया एक बार क्या दिन भर करते रहे प्रकट होने के पहले छोड़ दे तो प्रकट होगा अग्नि प्रकट होने तक करे तो एक बार मथन किया तो प्रकट होने तक मथन किया तब तो प्रकट हो जाएगी अगर मंथन जो देखा है मान के मालूम है काष्ट रह करके मथन कर अग्नि प्रकट हो जाती है ये जो अरहर दाल खाते हैं उसके पेड़ लकड़ी इतने मोटा मोटा हमने देखा है लेकर के मथन करके, करके अग्नि प्रकट करते हैं यह क्यों करते समय वो अरणिता और बहुत प्रकार सामान्य लोग लकड़ी और एक रख के थोड़ा समय रख करके इसे घिसेंगे घिसते से अग्नि प्रकट हो जाती है इस प्रकार धरे के साथ मथन करना पड़ता अग्नि प्रकट होने तक यहां इस प्रकार ज्ञानाग्नि का प्राकट्य प्रक, करना है ज्ञान अग्नि प्रकट होने तक ही यहाँ मथन करना पड़ेगा तो कैसे मथन करना है पहले आत्मान अरण्यम कृत्वा यहाँ आत्मा शब्द से अंत लेना अंतकर्ण में देह में सब में आत्मा शब्द प्रयोग करते अन्य अंतरात्मा प्राणमय मनोमय में तो आत्मा शब्द अंत करण को अरण्य करके नीचे काट करके और प्रणव चौ उत्तरायणी प्रणव ओंकार उत्तरायणी करके और उसका मथन कैसे ज्ञान निर्मथनाभ्यासाद ज्ञान है अहमअ्मी सर्वात्मक उसका निर्मतन निर्मथन मथनम बिल्कुल मथन जिस करके ऐसे आलोडन अहमअस्म ब्रह्म विचार करके सब वाचार्थ को छोड़ करके शुद्ध चेतन लेकर के उसमें रहना निरंतर ई मथन अभ्यासाद ज्ञान निर्मथन अभ्यास निर्मथन का अभ्यास थोड़े समय करके छोड़ दिया नहीं लगातार करते रहे साक्षात्कार विपर नाश नष्ट होने तक तो ज्ञान प्रकट हो जाता है तो पंडित पासम दहती ये पंडित ज्ञानी पंडा संजाता पंडित पंडा इत पंडित पंडा है सदशत बुद्धि अहम ब्रह्म इस प्रकार बुद्धि अहम ब्रह्म ये बुद्धि को यहां लेना पंडा खाली सत सत विवेक बुद्धि नहीं यहाँ अमसवीं भ्रमे से बुद्धि होने पर पंडित बंधन बंधन वस्तुतः पास यहाँ अविद्या है अविद्या अविद्या कार्य को नष्ट कर देता है आत्मान टीका में आत्मान अंतकरणम आत्मा शब्द का अंतकरण अरणिम कृत अरणिक मथन काष्ठ का नीचे एक नीचे रहता, रहता है के ऊपर रहता है अरण्यम का अथ वह जनक मंत्र कृत्वा का जनक काष्ठ कुछ अरण्य मंथन करते समय कर्म करते समय शास्त्रीय कर्म उसे मंत्र बोल करके मंत्र से संस्कार शुद्ध होता है मंत्रेण संस्कृत का जनक काष्ठ करके और अधो विधाय रह करके अधरारणिव चिंत तो अंत करण अधरारण्य से चिंतन करे जैसे अग्नि प्रकट करते इस प्रकार यहाँ अग्नि प्रकट करना ज्ञान अग्नि को वहां रणि करते सब नीचे रखते के कष्ट इसी प्रकार यहाँ नीचे क्या रहेगा अंतकर्ण अंतकर्ण अधिक अंतकर्ण में ही अपर कुछ रख करके चिंतन करना मथन करना उत्तराणी प्रणवम ओंकार उत्तरारणिम उत्तरारणिम अपी ओंकार शब्द में आग्रह नहीं है जो नहीं करते अर्थ चिंतन कर पाते शब्द जब करते हैं ओमकार शब्द का अर्थ अ ऊ मिलकर ओम होवा मिलकर गुण हो गया ओम हो गया में शब्द का अर्थ ऊ शब्द का म शब्द का अर्थ शब्द का अर्थ स्थूल है ऊ शब्द का अर्थ सूक्ष्म म शब्द का अर्थ कारण अशब्द का जागृत ऊ का अर्थ स्वन म काश्रुति जागृत अभिमानी विश्व अ वह है है और है प्राज इस प्रकार अ म ओंकार की तीन है मात्रा है और एक ओंकार की मात्रा है जिसको कहते अमात्र अमात्रा रही तो चतुर्थ है ओम ऐसे कह करके फिर और एक बार ओम कहेंगे तो बीच में व्यवधान होता है जो तो चतुर्थ मात्रा है आत्मा का भी चार पाद है प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पाद को तूर्य कहते तूर्य कर, तो चतुर्थ जो आत्मा का चतुर्थ पाद है ये ओंकार का अमात्र वही अधिष्ठान ब्रह्म है अ को ऊ में उ म में ओम कहने पर फिर बाद में शुरू होगा ओम अथूर तो को सूक्ष्म में लय करना और तो सूक्ष्म को कारण में कारणों से सूक्ष्म होता है सूक्ष्म से तूड़ उत्पन्न होता है स्थूल प्रपंच का लय हो जाएगा सूक्ष्म में सूक्ष्म का लय हो जाएगा कारण में जैसे जागृत अवस्था में प्रपंच दिखता है सो जाने पर निद्रा स्वप्न अवस्था में स्थूल प्रपंच नहीं दिखता है तो समझो प्रपंच दिखता है वो वासना में सूक्ष्म प्रपंच है स्थूल प्रपंच नहीं दिखा गाढ़ निद्रा में सो जाने पर स्थल प्रपंच दिखता है सूक्ष्म दिखता है कोई नहीं दिखता सूक्ष्म प्रपंच भी लेना हो गया कारण रूप ज्ञान में रहा सस्वती अवस्था में केवल अज्ञान रहा अचेतन रहेगा नहीं रहेगा चेतन अज्ञान का साक्षी अधिष्ठान रहेगा तो चेतना अज्ञान रहने से कारण सर हुआ अज्ञान अज्ञान ही कारण सर रहे स्थूल सुख कारण और ज्ञान हो जाने पर समाधि अवस्था में माया अज्ञान एक एवं भी नहीं रहने से शुद्ध चेतन है चतुर्थ अज्ञान ब्रह्म से भिन्न नहीं है अनिर्वचन भिन्न नहीं अभिन्न नहीं, नहीं उभय नहीं उसको अनिर्वचन कहते हैं यदि भिन्न मानेंगे तो क्या आपती है देता. देता, उसके ज्ञान तो उसका और एक अज्ञान हो अज्ञान वास्तव पारमार्थिक नहीं है पारमार्थिक होगा तो जितने ज्ञान होने पर नष्ट नहीं होगा पारमार्थिक वस्तु का नाश नहीं होगा कोई कहते घट का तो नाश हो जाता है नाश हो जाता है मतलब वो पारमार्थिक नहीं परमार्थिक वस्तु का नाश नहीं अभाव नहीं हो सकता है ना अभाव विद्यत है सत साते पारमार्थिक परमार्थिक का अभाव नहीं हो सकता है जिसका अभाव होता है वह परमार्थिक है घट का अभाव कहीं होता है घट नष्ट होने का तो अभाव हो गया जो है उस समय अभाव होता है घट जहाँ है वहां उस समय अभाव है? है, है अभाव है घट विद्यमान है तो भी अभाव है हम्म अभाव है यहाँ जो घटे आपके कमरे में है क्या यहाँ जो पुष्प है अन्यत्र कहीं है अभाव नहीं ये पुष्प यहाँ हाथ में अभाव कहीं है इसका इसे हाथ को छोड़ के बाकी सर्वत्र अभाव है जो विद्यमान पुष्प का अभाव हो सकता है विद्यमान पुष्प एक स्थान में है? अभाव आने अनेक स्थान बहुत इसको छोड़ के बाकी सर्वत्र तो अभाव बहुत स्थान में है इसलिए भाव जितने स्थान में है अभाव से अधिक स्थान में है जितने आपके पास है इससे अधिक अभाव है जितने बुद्धि है उसे अधिक अभाव है जितने किसके पास धन है उसे अधिक धन अभाव है जिसके पास जितने धन है और धन संप्रति में ब्रह्मांड में कहीं है या नहीं अपने पास धन अधिक है ब्रह्मांड में अधिक है तो अपने पास धन अधिक है धन का अभाव अधिक है अभाव अधिक है अपने पास बुद्धि है आपके पास जो बुद्धि है ऐसे कितने बुद्धि का अभाव है जिसके पास कोई बुद्धि है उसको छोड़कर करके और कोई शास्त्र और कोई विद्या और कोई कला है कितने शास्त्र कितने विद्या कितने कला कितने पदार्थ है कितने विषय का अज्ञान है तो आपके पास ज्ञान ज्यादा है या ज्ञान ज्यादा है आ, इसलिए ज्ञान का, का ज्ञान के कारण बुद्धि विद्या धन के कारण किसी प्रकार अभिमान नहीं करना समझना चाहिए उसमें मेरे पास अधिक है तो उससे कितने अधिक ब्रह्मांड में जिसका अभाव है तो अभाव अधिक है या भाव अधिक है भाव को लेकर घमंड करते तो अभाव को लेकर अपने को मूर्ख क्यों नहीं मानना <laughs> थोड़ी बुद्धि को लेकर अपने को बड़ी बुद्धिमान कितने बुद्धि का अभाव है जो बुद्धि किसके पास है उसके कितने प्रकार बुद्धि का अभाव है बहुत बड़े बड़े बुद्धि न सामान्य सामान्य बुद्धि का भी अभाव है बड़े बड़े काम करने के लिए तो असामर्थ्य है छोटे छोटे काम करने के लिए सामर्थ नहीं है आपके पास वो कोई आकर मिस्त्री काम करता है वो मिस्त्री काम आप कर सकते हो क्या ईटा ईट जोड़ करके दीवार बनाना कोई कह हम बना देंगे लकड़ी काम करने वाला वो काम कर लोग लकड़ी काम करने वाला नहीं है बना दो अच्छा वो बना दे तो फिर कभी बड़ा बनाना पड़ेगा तब तो बना दोगे दूसरे से कारीगर बुनाना पड़ता है कोई बना खाद्य बनाने के लिए बड़ा मतलब छोटा बड़ा नहीं सांभर <laughs> कुछ खाद्य बनाना है आप बना सकते हो नहीं दूसरे को बनाओ तो खाद्य में विभिन्न पदार्थ है कोई अच्छा बनाने वाला कोई दूसरे चीज का इसको बनाओ कहा नहीं ये तो हम नहीं जानते कभी नहीं बनाए जितने प्रकार वस्तु खाद्य बनाते हैं वे पाचक है सब प्रकार जानता है नहीं कितने प्रकार पदार्थ है दक्षिण भारत में कितने पदार्थ उसका नाम कहेंगे तो आपको उच्चारण करना भी कठिन हो जाएगा नाम सुनकर करके उसको कहना इसी प्रकार सब प्रांत में अलग अलग क्या क्या नाम है नाम भी नहीं सुने अब बनाना कहा है तो अज्ञान बहुत का है बनाना तो कुछ जानता है नहीं बनाना बहुत पदार्थ है जिसको बनाना नहीं जानते है इसी प्रकार अभाव बहुत है तो घट का अभाव है इसलिए घट देश परिचिन्न काल परिचन्न वस्तु परिचिन है ब्रह्म का अभाव कहीं नहीं कहीं यदि अभाव हो जाएगा वो वस्तु परिचन्न हो जाएगा और देश परिचन भी हो जाएगा तो ये उससे भिन्न होगा तो वस्तु परिचन्न हो जाएगा कहीं उसका अभाव होगा तो देश परिचन्न हो जाएगा ब्रह्म देश काल वस्तु परिचिन नहीं है ऐसे ब्रह्म है ज्ञान कहाँ था हाँ नहीं। अच्छा मंत्र ओंकार उत्तरायण उत्तरायणी में ये ओंकार का औ विचार करके जो अधिष्ठान चेतन शुद्ध ब्रह्म है वो मैं हूँ ये ओंकार अरण मंथन का ओंकार उत्तरायणी उत्तरायण ओंकार ओंकार शब्द से नहीं लेकर के ओंकार अर्थ का चिंतन करना ओंकार शब्द आलम्बन है उसका प्रतीक है वाचक है तो अंत में चिंतन करना ओंकार शब्द का अर्थ स्थूल का सूक्ष्म सूक्ष्मों का कारण में कारणों को अधिष्ठान चेतन ब्रह्म में ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है अभिद्या माया भी नहीं है इसलिए ब्रह्म देश काल वस्तु परिचय पर रही वही ब्रह्म है सब का अधिष्ठान अंतकण उसका चिंतन करना अपना स्वरूप आपका प्रतिबिंब अंतकण में दिखता है बिंब रूप अधिष्ठान चेतन को नहीं जान करके अंतकण में जो प्रतिबिंब चिदाभास दिखता है उसको मैं मानते हैं उसको मैं मान करके अंतकण धर्म को आत्मा में आरप करते हैं अंतकण के साथ आत्मा का एकत्व अध्यास हुआ तादात्म अध्यास धर्मी अध्यास कहते हैं होने से अंतकर्ण का धर्म दिखता है आत्मा में लह पिंड अग्नि का एकत्व तो अध्यास होने से अग्नि का दाहकत्व कहा तो दिखता है लोह में लोह का वर्तुर तो अग्नि में दिखता है इसी प्रकार अंतकण का सुख दुख तो सब दिखता है चेतन में और अधिष्ठान चेतन का चैतन्य दिखता है अंतकर्ण में चेतनओ हम करुमी मैं चेतन हूँ हम करुमी हम सुखी हम दुखी चेतनओ हम सुखी दुखी अंतकर्ण में चैतन्य और आत्मा में सुख दुख आरभ करके में चेतन हूँ मे सुखी दुखी ये भ्रांत होता है अधिष्टान चेतन को समझे यही अंतण में चिंतन करके स्थूल सूक्ष्म कारण का निराकरण करके अधिष्ठान चेतन मैं यही चिंतन करना यही मथन है उत्तरायणी चकार कृत अनु प्रणवच उत्तरायणी उत्तरायणीम कृत आगे कृत्वा निर्वथन ज्ञान निर्मथन अभ्यास ज्ञान से ज्ञान से सर्वात्मक अस्मि तेव रूप से ये ज्ञान अहम अस्मि ये ज्ञान है अहम अस्मि अस्म ही मैं हूं सर्व आत्म से सर्वात्मक सब कुछ मेरा स्वरूप आत्मा मैं ही सब कुछ हूं ये ज्ञान हे सर्व खद्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म सवे औरहमस्मी ब्रह्म तो सर्वहमस्मी सर्वहस् मतलब मेरे से बिन्न और क्या है कुछ नहीं ये वासुदेव सर्वम कहो अहम ब्रह्म कहो सर्वम ब्रह्म कहो एक तत्व है यही ज्ञान है इसको छोड़कर बाकी जितने सब हे अज्ञान है अज्ञान का कार्य है एक पराविद्यामअस्मित ब्रह्म उसको छोड़कर बाकी सब अपरा विद्या सर्वात्म को अहमअस्मित एवं वोशा निर्मथनम ऐसा ज्ञान का मथन फिर क्या करना युक्ति फिर विलोडनम यही मथन है विलोडन मथ विलोडन थन कहा तो उसका निरंतर उधर उधर करके फेंटना है। युक्ति से विलोटन करना युक्ति से बार बार चिंता न करना अहम सब ब्रह्म अहम ब्रह्म ऊपर ऊपर लगता है समझ में आ गया मैं ब्रह्म हूं किन्तु अहम शब्द का अर्थ का विचार करना ही विलोटन इसे दूध दही मंथन करके उसमें मक्खन निकालते हैं मंथन करके उसे सार निकालना है इसी प्रकार अहम तो सब मालूम है मैं मैं मनुष्य अरे मैं कौन हूँ विचार करना यही मथन है आम शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ को निश्चय करना प्रकट करना यही मथन मथन करके मथन ऊपर आ जाता है अहम कहते समय पहले थोड़ा सा उपस्थित हो जाता है नख से शिक्षा लेकर के मनुष्य उसके बाद प्राणमय मनमय विज्ञान में आनंद में, में, में कोष पांच विचार करना स्थूल सुखियों कारण ऐसा करके अधिष्ठान चैतन्य वास्तव है जो सार है बाकी सो अध्यस्त है अध्यस्थ और अधिष्ठान दो पदार्थ में सार कौन होगा अधिष्ठान बाकी अध्यस्थ पदार्थ सार नहीं है अध्यस्थ पदार्थ जो सार है उसको छोड़कर अधिष्ठान को जानना प्रकट करना यही मथन मथन ऐसे करते करते अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध चैतन्य का प्राकट्य बिल्कुल साफ अंतग्रण हो जाएगा तो शुद्ध चैतन्य में अहम बुद्धि अहम शब्द से शुद्ध ग्रहण हो गया तो ब्रह्मे के साथ एकत्र तो करने के लिए और कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं शुद्ध को समझते ही देखना कि वही ब्रह्म है शुद्ध चेतन अधिष्ठान चैतन्य एक ही चेतन है ये युक्तियों से विलोडन करना युक्ति है शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूं आपका मकान है तो आपका मकान है दरवाजा है दिवाल नहीं कुछ नहीं आपका मकान है मकान का अवय मकान में तो तो जो कुछ धर्म वो आप में है क्या आपका दंड है आप दंड नहीं आपका वस्त्र है आप वस्त्र नहीं इसी प्रकार आपका देह है आपका प्राण है आपका, तो आपका मन है नहीं नहीं। आपकी बुद्धि है तो आप मन है या बुद्धि है जो आपका है वो आप नहीं है जब मेरा है वो मैं नहीं मेरा हफ्ता मेरे से भिन्न को मेरा कह मेरे से भिन्न को मेरा तो शरीर भी मेरा कहते तो मेरे से भिन्न है और जिसको हम देखते हो अपना अपने से भिन्न है जिसको हम जानते हो अपने से भिन्न है इस पुष्प को आप देखते हो ये पुष्प का रूप है आप या पुष्प आप है आप पुष्प नहीं पुष्प का रूप भी नहीं क्यों तो पुष्प का रूप आप में है या नहीं? नहीं जो लोग सफेद वस्त्र पहने ये पुष्प का रूप आप में है या नहीं आपके वस्त्र में या नहीं वस्त्र में है ना ये पुष्पकारूप यदि आपके वस्त्र में हो जाएगा अब पुष्प को हम फाड़ देंगे तो आपके वस्त्र <laughs> नहीं रहेगा ये पुष्पकारूप आपके वस्त्र में है और पुष्प रूप का बंद कर दिया आपका वस्त्र दिखना नहीं नहीं दिखना चाहिए ये पुष्पकारूप सफेद वस्त्र जो पन आपके वस्त्र में है नहीं इसके सजातीय रूप है ये रूप नहीं है तो जिसको हम देखते है आप जिसको देखते हो आप है आपका धर्म है आप नहीं आपका धर्म नहीं ये जो रूप आपका धर्म नहीं है जिस पुष्प को देखते ये जो रूप दिखता है रूप आपका धर्म है क्या जिसको आप जानते हो वो आप नहीं आपका धर्म नहीं ये इसको निश्चय करना जिसको मैं जानता हूँ वो मैं नहीं हूं मेरा धर्म भी नहीं तो स्थूल सूक्ष्म शरीर को ज्ञान को आप जानते हो मेरा ज्ञान मैं इस विषय में नहीं जानता हूं थक्ष कारण का आप जानते हैं वह आप नहीं है और सुख दुख आप जानते हैं नहीं अनुभव करते हैं नहीं तो सुख दुख आप है आपका धर्म है जिसको हम जानते हैं वह हम नहीं है हमारा धर्म भी नहीं तो सुख दुख का अनुभव आप करते हैं नहीं तो सुख दुख में कौन आपका धर्म है सुख या दुख जिसको हम जानते हैं हम तो नहीं हमारा धर्म भी नहीं तो सुखद दुख जो आप जानते हो सुख दुख आप में है या दूसरे में हैं है आप के आप दूसरे सुखद का अनुभव नहीं करते साक्षात दूसरे सुख दुखों का साक्षात्कार दुखो आपको होता है अपने सुख दुख का साक्षात्कार होता है ना सुख दुख अपन स्वयं नहीं स्वयं नहीं हो तो अपना धर्म भी नहीं है जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं हमारा भी नहीं आप में सुख दुख है ही नहीं अंतकरण में सुख दुख है आप देखते हैं, जानते है देखना जानना एक ज्ञान जानते आप जिसको जानते हो आपका धर्म नहीं है सुख दुख भी आप में नहीं है आप में रहेगा तो उसको आप नहीं जान सको तो। आप में नहीं जिसको हम जानते हो हमारे हम नहीं है हमारा धर्म भी नहीं जैसे रूप घट घट भी हम नहीं घटेगा रूप हम नहीं हमें घटने हमें रूप ने घट का रूप नहीं है पुष्प का रूप आप में नहीं है इसी प्रकार विचार करना जो वस्त्र आप में पाएंगे वस्त्र का रूप आप में है क्या वस्त्र का रूप वस्त्र में रहेगा आप में नहीं है इसी प्रकार सुखो दुख भी आप में नहीं अज्ञान भी आप में नहीं यही विचार करना युक्तियों से युक्तियों से विलोडन बार बार करने से जैसे मकन प्रकट हो जाता है इसी प्रकार ये जो अध्यस्त तो पदार्थ उनको सब छोड़ना जिसको हम जानते हो मिथ्या है जिसको देखते हो हमारे से भिन्न है वो सब मिथ्या है जिस प्रकार सपना प्रपंच सपन प्रपंच आप जिसको देखते हैं उसमें से कोई मिथ्या है ना सब सत्य है सब मिथ्या है जगने पर कुछ नहीं रहता है इसी प्रकार जागृत प्रपंच जिसको हम जानते हो मिथ्या है दिग्ग रूप चेतन है है वो सपना अवस्था में है जागृत में है स्वप्न तो में है जागृत में सरस्वती में है वो दीर्घ रूप चेतना तीनों अवस्था में रहने वाला अव्यभिचारी और जिसका व्यभिचार होता है कभी रहता है कभी नहीं रहता है वह सदरूप आत्मा नहीं है सदरूप आत्मा तीनों काले में रहने वाला वही मैं हूँ यही ज्ञान निर्मथन अभ्यास युक्त विलोड़ तस्वीर अभ्यास उसका अभ्यास जैसे कहा इसे बार बार आवृत्ति अभ्यास विचार करते करते लक्ष्यार्थ निश्चय करने शुद्ध चेतन में ऐसा निश्चय होते तब समय कर, होते तब करना पड़ेगा बार बार आवृत्ति रूप वो ज्ञान अभ्यास तस्माद उससे उत्पन्न होता है ज्ञान निर्माथ निर्मा पास होती अभ्यास से ही करना करने अभ्यास उत्पन्न होता है साक्षात्कारशय विपर रहित तो ज्ञानी ज्ञान तो तस्माद उत्पन्न अहम ब्रह्मास्मृति साक्षात्कार अग्निना यही ज्ञान निर्मथन अभ्यास से उत्पन्न होता है ज्ञान ज्ञान रूप अग्नि ज्ञान के है अहम ब्रह्मास्मि अस्मी अहम अस्मी ब्रह्म ब्रह्म और अहम दो नहीं ये दो शब्द है अर्थ एक है पहले ज्ञान अवस्था में लगता है मैं अलग ईश्वर अलग ब्रह्म अलग है जब शुद्ध लक्ष्यार्थ को ले लिया दृग रूप चेतन एक ही अधिशान अहम शब्द का जो अर्थ है ब्रह्म शब्द का भी अर्थ है तो अहम ब्रह्म शब्द में भेद रहेगा शब्द में भेद नहीं रहेगा हाँ शब्द में भेद रहेगा भेद रहेगा लक्षार्थ में हाँ ये सोती है सरल है थोड़े आराम से बढ़ जाओ तो सरल में भी फिर संशय हो जाएगा अहम ब्रह्म शब्द में भेद है क्या लक्षार्थ में एक ही चेतन ऐसा साक्षात्कार अग्नि से पासम दहती पासे बंधन आत्मा बंधन रूपम यही पासे बंधन आत्मा को बांधने वाला ये अज्ञान ईसा आत्मा में आश्रित होकर के उसको ढागता है उसमें प्रपंच बनाकर दिखाता है उसको नचाता है नचाता जैसे नचाता नहीं सकता है जैसे दीवाल में रंग लगाते हैं रंग पेंट लगाते हैं उसका आश्रय दीवाल है वो रंग लगाने पर दीवाल को ढाक दिया और चित्र बना दिया उसमें कुछ दिखता है चित्र दीवाल में चित्र बनाते रंग लगा करके और मनुष्य पशु जंगल समुद्र सूर्य चंद्र क्या क्या बना देते हैं तो यो दिखता है चित्र ही दिखता है दिवाल नहीं दिखता है दीवार नहीं दिखेगा तो चित्र दिखेगा दीवार तो सामने किन्दु रंग उसमें रह कर करके आश्रित होकर के और दीवाल को ढाक करके चित्र दिखा देता है ये माया इस प्रकार स्वयं में होकर ब्रह्म में ब्रह्म को आवृत करके ये जो नहीं है जो दीवाले वो दिखता नहीं जो नहीं है चित्र जंगल दिखता है इतने सुंदर बना देते हैं तो देखेंगे तो जंगल चित्र तो ऐसे चित्र वास्तव ऐसे चित्र जो बनाने वाले ऐसे बनाते हैं कभी ऐसे बड़े चित्रकार को राजा लोग कर बनाते थे दीवाने वैसे बना दिया तो इधर देखो तो जंगल भ्रम हो जाएगा जंगल भ्रम हुआ था ना जल बुद्धि काच में दुर्योधन को ऐसे बनाए तो सोचा जल है <laughs> कपड़ा टहकर चला और जहां कहा जल बुद्धि जहां जल है वहां फिर भी गया तो ऐसे रंग बनाते ऐसे दिखता है दिखेगा जंगल दिखते ही लगा जंगल और दिवाला नहीं दिखेगा दिखेगा जंगल जो है उसको छिपा दिया जो नहीं हो दिखता है जंगल नहीं है दिखता है इसी प्रकार है, ये प्रपंच नहीं उसको दिखाती है माया और जो ब्रह्म है उसको ढाक देती है उसको पास ही बंधन है बंधन रूपम अज्ञान रज्ज रचितम ये बंधन कैसे अज्ञान रज्जु से बना गया पास हो। बंधन रूप अज्ञान रज्जु है अज्ञान राज्य से ही बंधन है अज्ञान रज से ग्रंथि होती अहम ममादि ग्रंथि यही अज्ञान से बनता है अहम मम ग्रंथी गांठ है ये अधिष्ठान चैतन का आवरण हो जाने से मिथ्या वस्तु में अहम बुद्धि देह में अहम बुद्धि होगी देह अहम कोई नहीं कहता है अहम देह किंतु अहम मनुष्य मैं पुरुष हो ये बुद्धि है या नहीं अहम मनुष्य ये बुद्धि ये अहम बुद्धि और देह समझे ममत्व बुद्धि अहम आदि बुद्धि अहम मम और एकदम मधिष्टम ये सब जितने ये सब ग्रंथि है ग्रंथि गांठ है मजबूत होता है उसको खींचते जाओ तो और दृढ़ हो जाता है कोई धागा में गांठ लग गया उसको खोलने के लिए खींचो दोनों तरफ खुल जाएगा और कठिन हो जाएगा इतने कठिन हो जाएगा तो फिर खोल नहीं पाएंगे ऐसा है कहीं में रस्सी में ग्रंथ हो गया तो और कुछ नहीं खोल नहीं पाएंगे तो थोड़ा और मजबूत कर देते चलो गांठ इसमें रह दो ये ग्रंथि इस प्रकार ग्रंथि के समान बढ़े उसको दहन कर देती अग्नि ये सामान्य अग्नि दहन नहीं कर सकती ज्ञान रूप अग्नि भस्मी करोती इति दहती का भस्मी कौती कौन करता है भस्म पंडित पंडा है अहम ब्रह्मास्मी बुद्धि पंडा इत पंडित इतुक्याच क्या है पंडाईतः पंडित बनता है और पंडा है इतका ओम सहना सबत